माँ शारदा देवी गिरीश चंद्र घोष यहाँ तक हमने श्री की ओर से ही उनके चरित्र के विकास की धारा का अनुसरण किया है अब भक्तों की ओर से भी उसे देखना आवश्यक है बहुत से भक्तों ने पहले पहल श्री को जगदम्बा रूप में ग्रहण नहीं किया था वे लोग उन्हें गुरु पत्नी के रूप में भी ही देखते थे अतएव श्री के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति तथा कर्तव्य बुद्धि इस गुरुपत्नी बोध में ही सीमाबद्ध थी इसके प्रमाण स्वरूप यह कहा जा सकता है कि किसी समय एक युवक ने जब श्री रामकृष्ण के भक्त काली पद घोष के अर्थात कालीदाना के बैठक खाने में जाकर देखा कि वहाँ श्री रामकृष्ण तथा तो अन्य देवताओं की छवि है पर श्री माँ की छवि नहीं है तब काली बाबू से उसने इसका कारण पूछा काली बाबू ने हाथ जोड़कर श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया और कहा ये ही हमारे पिता हैं हमारी माता है प्रश्नकर्ता को इससे संतोष नहीं हुआ उन्होंने यह बात श्री गिरीश चंद्र घोष को बताई सब कुछ सुन लेने के बाद भक्त भक्तभर बोले हम सब ही क्या पहले माँ को मानते थे बाद में निरंजन ने हमारी आँखें खोल दी पूज्य बात स्वामी निरंजनानंद उस समय माँ को केवल मानते ही नहीं थे वे भक्तों के बीच खुले दिल से उनकी महिमा का गुणगान भी करते फिरते थे त्यागी शिष्यगण प्रथम से ही सी माँ को जगदम्बा मान उनकी श्रद्धा भक्ति करते थे और उन्हें अपने हृदय में स्थापित कर भक्ति का अर्घ देते थे पर निरंजनानंद जी की नाई वे जोर शोर से प्रचार नहीं करते थे स्वामी निरंजनानंद को जो सत्य प्रतीत होता उसका वे निर्भीता से सबके सामने प्रचार करते इसके फलस्वरूप गिरीश चंद्र आदि अनेकों भक्तों को श्रीमा के स्वरूप का थोड़ा सा आभास मिला था श्री रामकृष्ण ने एक दिन कहा था कि गिरीश घोष की भक्ति सवा सोलह आने हैं वे श्रीमा को गुरु पत्नी की हैसियत से श्रद्धा करते ही थे पर जिस दिन उन्होंने उन्हें जगदम्बा के रूप में ग्रहण किया उस दिन वह श्रद्धा उसी प्रति प्रकृष्ट भक्ति के आसन पर उन्नीत हो गई परवर्ती घटना से हमें इसका कुछ परिचय मिलता है इस समय तक गिरीश की दूसरे पक्ष की स्त्री जीवित थी गिरीश एक दिन उनके साथ अपने मकान की छत पर टहल रहे थे इधर श्रीमा भी पास के बलराम भवन की छत पर गई थी उन्हें मालूम नहीं था कि गिरीश की छत से यह छत दिख पड़ती है गिरीश की पत्नी श्रीमा को देखते ही अपने पति से बोली वह देखो माँ उस मकान की छत पर टहल रही है इतना सुनते ही गिरीश पीछे मुंह फेरकर खड़े हो गए और बोले नहीं नहीं मेरे पापी नेत्र हैं इस प्रकार छिपकर मैं माँ को नहीं देखूंगा और फ़ौरन नीचे उतर आए सिमा को यह बात बाद में गिरीश की पत्नी ने से मालूम हुई थी बहुतों की ऐसी धारणा है कि इस सुलक्षणा पत्नी से ही गिरीश को गुरुलाभ धन लाभ यश लाभ आदि सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त हुए इनके गर्भ से दो कन्याओं और एक पुत्र का जन्म हुआ था पुत्र जन्म के बाद जब जच्चा कठिन रोग से आक्रांत हो सदा के लिए विदा हो गई अर्थात तब गिरिशचंद्र को चारों ओर शून्य सा दिखाई पड़ा श्री रामकृष्ण को नामा देने के बाद उन्हें शोक तक करने का अधिकार नहीं था इसलिए अंतरदाह से जलते रहने पर भी वे अब गणित शास्त्र की चर्चा तथा पुत्र के लालन पालन में अपने को सदा लीन रख इस गहरे शोक को भूलने की चेष्टा में लगे रहे इस पुत्र के प्रति आकर्षण का दूसरा कारण भी था भक्त शिरोमणि गिरीश घोष ने एक बार श्री रामकृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें अवश्य श्री राम इससे सहमत नहीं हुए फिर भी उनके लीला स्मरण के बाद जब गिरीश को यह पुत्र लाभ हुआ उस समय उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री रामकृष्ण ने उनके आकुल प्रार्थना पूर्ण करने के लिए ही उस रूप में उनका घर आलोकित किया है यही कारण था कि इस पुत्र को वे देवता समझकर पालते थे उस बच्चे का स्वभाव बड़ा ही मधुर था गिरीश के घर आने वाले लोग स्वतः ही उसकी ओर आकृष्ट हो जाते और कम से कम एक बार उसे गोद में उठाकर जरूर चूमते थे श्री जब कभी ग्रीस के घर पदार्पण करती तो बच्चा फौरन उनकी गोद में बैठ आनंद प्रकट करने लगता था अठारह ईस्वी के अंत में आश्विन कार्तिक में श्री जब बारह नगर में थी सौरेंद्र ठाकुर के मकान में रहती थी उस समय संभवतः स्वामी निरंजनानंद की ही आग्रह में महाकवि उस बच्चे को सांधते श्री माँ के दर्शनों को गए श्री के जीवन में यह घटना विशेष तात्पर्य रखती है क्योंकि मास्टर महाशय आदि कुछ भक्तों के द्वारा पहले से ही पूर्ण रूपेण गृहित होने पर भी गिरीश के आगमन के बाद ही वे भक्त गोष्ठी के द्वारा पूर्ण रूप से जगदम्बा के रूप में स्वीकृत हुई थी इसके पहले लज्जा शीला मां माँ असुर्यतपस्या थी अथवा सभी से अपने को छिपा कर रखती थी भक्तगण उनके दर्शन नहीं पाते थे नीचे से ही प्रणाम कर चले जाते थे पर ग्रीस आदि के आगमन के बाद से सीमा भक्त जन्नी के रूप में अपने को प्रकाशित करने लगी ग्रीस के बेटे की उम्र उस समय तीन साल की थी परंतु तब भी वह बोल नहीं सकता था केवल हाव भाव से सब बताता था उस दिन सौरेंद्र ठाकुर के मकान में जा सीमा को देखने के लिए वह बड़ा व्याकुल हुआ उसने उन्हें पहले भी देखा था पर ग्रीश ने नहीं देखा था बोल न सकने पर भी वह बेचैन हो ऊपर की ओर जहाँ माथ थी इशारा करता हुआ ओह ओह करने लगा पहले तो किसी ने समझा नहीं बाद में समझ लेने पर एक भक्त उसे ऊपर ले गए वहाँ उसने माँ के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया इसके बाद नीचे आ अपने पिता को वहाँ ले जाने के लिए हाथ पकड़कर खींचने लगा गिरीज फूट फूट कर रोते हुए बोले अरे मैं माँ को देखने क्या जाऊँगा मैं तो वहाँ पापी हूं। मगर बच्चा किसी तरह न माना आखिर गिरीश उसे अपनी गोद में उठा आंसू बहाते हुए धड़कते दिल थे ऊपर जा एकदम श्री के चरणों पर दंडवत गिर गए और बोले माँ इस बच्चे के कारण ही आपके श्री चरणों के दर्शन हुए लेकिन वह बच्चा अल्पायु था तीन साल की उम्र में ही वह चल बसा इसके कुछ दिन बाद पुत्र शोक भुलाने के लिए गिरीश निरंजनानंद जी के परामर्श से उनके साथ जयराम बांटी गए और वहाँ कई महीने रहे उन लोगों के साथ उस बार स्वामी सुबोधानंद जी निर्भयानंद जी और बोधानंद जी भी गए थे गिरीश बाबू के साथ एक ब्राह्मण रसोईया तथा एक नौकर भी था वे लोग वर्तमान एवं उचालन के रास्ते कामार पुकुर होते हुए जयराम बाटी आए यह बात अठारह सौ इक्यानवे ईस्वी की है माँ के घर पहुँच गिरीश चंद्र स्नान के बाद भीगे कपड़ों में ही उन्हें प्रणाम करने चले मां के दर्शन की चिंता में उस समय वे एकदम बिफोर से थे और सारा अंग से हावावेश श्री मां के चरणों में माथा टेक उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो माँ का मुख देखने पर वे विस्मय के साथ बोले हैं मां तुम इस विस्मय के साथ गिरीश के जीवन मरण की एक घटना का संयोग था यह बात बहुत पहले की है युवक गिरीश उस समय हैजे से सयासाई थे और उनके बचने की आशा नहीं थी अचानक उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक मातृमूर्ति महाप्रसाद लाकर उनके मुंह में देती हुई कह रही है खाओ वह लाल किनारे की साड़ी पहने थी उसके शरीर में अपार्थिव आभा थी और मुख पर था मनोहरी भाव। वह प्रसाद बड़ा ही स्वादिष्ट था उसे खाते खाते गिरीश का स्वप्न टूट गया पर तब भी उनकी आँखों के सामने वह देव भासमान थे और जिम में प्रसाद का स्वाद था धीरे धीरे गिरीश निरोग हुए गिरीश ने देखा कि स्वप्न की वही देवी आज अकस्मात सामने उपस्थित है उन्होंने इसके पहले कभी भी श्री का मुख नहीं देखा था आज उनकी समझ में आ गया कि यही देवी बराबर उनकी रक्षा करती आ रही है इतना होने पर भी मां के मुख से यह ठीक ठीक जानने के लिए बाहर आ उन्होंने दूसरों के द्वारा पुछवा भेजा कि श्री ने उस तरह कभी गिरीश को दर्शन दिए हैं या नहीं माँ ने इसे स्वीकार किया पर जिज्ञासा के निवृत्ति न होने से गिरीश ने एक दूसरे दिन स्वयं उनसे जानना चाहा तुम कैसी माँ हो माँ ने तत्क्षण उत्तर दिया मैं सच्ची माँ हूँ गुरुपत्नी नहीं मुँह बोली माँ नहीं कहने की माँ नहीं सत्य जन्य हूँ करीब दो सप्ताह वहाँ रहने के बाद गिरीश बाबू तथा निरंजनानंद जी के सिवा और सभी लौट आए उस बार अनेक दिनों तक गांव में रहने के कारण महाकवि के मन में अतिव आनंद का संचार हुआ था शहर के कोलाहल तथा सैकड़ों झंझटों से मुक्त हो वे श्रीमा के घर में अत्यंत सुखपूर्वक समय बिताते थे वे खेतों मैदानों में सरल किसानों के साथ टहला करते श्रीमा के पास पेट भर प्रसाद पाते और सर्वदा श्री रामकृष्ण के जीवन की चर्चा तथा अध्यात्म चिंतन में मस्त रहा करते सूर्यास्त के बाद वे खुले मैदानों में आतलीन बैठे आंखें भरकर प्रकृति के सौंदर्य का उपभोग करते वे नाट्यकार तथा नाट्याचार्य हैं यह खबर फैलते देर न लगी इसीलिए गांव वाले उनके मुख से गाना सुनना चाहते वे जितना ही समझाते कि रचयिता होने पर भी वे गायक नहीं हैं वे लोग उतना ही अनुनय विनय करते लाचार हो उन्हें गाना ही पढ़ता श्रीमा ने दूर से ही उनके मुख से गाना सुन दो एक सीख लिए थे और बाद में एक सेवक को यह गाना गाकर सुनाया भी था उनका आशय इस प्रकार था गोपाल घुटनों के बल भागते हैं और पीछे की तरफ घूमकर देखते जाते हैं कि कहीं यशोदा रानी गोद में उठा न ले रानी तमाशे में पकड़ो पकड़ो कहती हैं गोपाल और भी तेज़ी से भागते हैं एक दिन देसड़ा का हरिदास बैरागी आया और चिकारा बजाकर गाना सुना गया अरे उमा क्या ही आनंद की बात है लोगों से सुनती हूँ शिवानी सच बोल क्या काशी में तेरा नाम अन्नपूर्णा है इत्यादि श्रीमा तथा श्री राम कृष्ण के जीवन लीला के साथ सादृश्य रहने के कारण इस गाने को सुन इधर गिरीश चंद्र आदि के तथा उधर घर के अंदर सिमा के आंसू बह चले एक दिन जयराम बाटी में काली मामा के साथ गिरीश बाबू का इस विषय पर प्रबल तर्क वितर्क हुआ कि माँ देवी हैं या नहीं मामा उन्हें दीदी ही समझते थे और यह अनेक यह उनके लिए ठीक भी था क्योंकि पुराणों में भी देखा जाता है कि यदुवंशी लोग श्री कृष्ण के साथ रोज़ खेलते और खाते पीते थे पर फिर भी उन्हें वे लोग ईश्वर रूप में नहीं पहचान सके थे इधर भक्त गिरीश का भी विश्वास अटल था काली मामा कहते तुम दीदी को मां जगदम्बा जगतजन्य आदि कितना कुछ कहते हो पर कहाँ हम सब तो एक ही मां के गर्भ से जन्मे हैं मैं तो कुछ समझ नहीं पाता गिरीश बाबू दृढ़तापूर्वक तथा गंभीर स्वर में कहते क्या कहते हो तुम एक साधारण गांव के ब्राह्मण संतान हो अपना यजन याजन पठन पाठन आदि ब्राह्मणों का कर्म छोड़ खेती में जीवन बिताते हो यदि कोई तुम्हें खेती के लिए एक बैल देने को कहता है तो तुम तो उसके पीछे कम से कम छः महीने घूमते रहते हो तब फिर जो असंभव को संभव कर सकती है ऐसी महामाया तुम्हें दीदी के रूप में सारा जीवन भुला के क्या नहीं रख सकती है जाओ यदि इकाल और परकाल दोनों में मुक्ति चाहते हो तो सभी अभी माँ के चरण कमलों की शरण लो मैं कहता हूँ जाओ इन बातों में एक शक्ति थी इसलिए काली मामा दीदी के पास गए और गिरीश बाबू के परामर्श के अनुसार उन्होंने चरण पकड़ कर शरण ली किंतु श्री बोली अरे काली मैं तो तेरी वही दीदी हूँ आज तू यह क्या कर रहा है अतएव काली मामा साधारण मनोभाव लेकर ही लौट आए लेकिन गिरीश बाबू छोड़ने वाले भी नहीं थे उन्होंने दोबारा काली माममा को भेजना चाह किंतु मामा फिर नहीं गए उस बार श्री के स्नेह यत्न से गिरीश अभिभूत हो गए थे गाँव में दूध मिलना आसान नहीं होता पर सुबह होते न होते गिरीश बाबू को चाय चाहिए श्री स्वयं खोजकर उनके लिए दूध ले आती थी गिरीश चंद्र और भी देखते थे कि उनके बिछौने की चादर रोज ही खूब साफ रहती है इसकी जांच पड़ताल करने गए तो उन्होंने देखा कि श्री तालाब के किनारे उनकी चादर साबुन से साफ कर रही हैं। इसी समय की एक घटना से श्री की विचार शक्ति का तथा उनके अपने अभ्रांत सिद्धांत के दृढ़तापूर्वक पा पालन का प्रमाण मिलता है संसार ताप से क्लिष्ट गिरीश बाबू ने जब एक दिन उनके चरणों में सन्यास ग्रहण की इच्छा निवेदित की तो श्री माँ ने सम्मति नहीं दी तब बुद्धिमान तथा शब्दों के प्रयोग में निपुण महाकवि करीब आधे घंटे तक श्री को नाना प्रकार से समझाते रहे इस तीव्र बुद्धिमत्ता के आगे कम लोग ही अपनी बातों पर दृढ़ रह सकते थे इस पर क्षेत्र में सीमा अपने सिद्धांत से दिल भर भी नहीं डली